देवी भागवत नवम स्कंद भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप महत्व और गुणों की अनिर्वचनीयता सावित्री ने कहा प्रभो अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों में सर्वप्रधान है वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए क्योंकि वही मुक्ति का सिद्ध मार्ग है उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाते हैं वही सम्पूर्ण अशुभ कर्मों को नष्ट करने की शक्ति से सम्पन्न है उसकी महिमा के कर्म वृक्ष की जड़ ही कट जाती है भगवान मुक्ति किसको कहते हैं मुक्तियाँ कितने प्रकार की होती है उनके क्या लक्षण हैं तथा भक्ति का वस्तुतः स्वरूप क्या है भक्ति के कितने भेद हैं एवं किए हुए कर्मों के भोग का नाश किस प्रकार हो सकता है ये सारी बातें भी मैं जानना चाहती हूँ वेद में श्रेष्ठ प्रभु आप मुझे संक्षेप में परम सार रूप ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करने से जो महान पुण्य होता है यज्ञ तीर्थ स्नान दान व्रत और तप के संपूर्ण पुण्य फल उसकी सोलहवीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते पिता की अपेक्षा माता की श्रेष्ठता सौ गुणी अधिक मानी जाती है यह बिल्कुल निश्चित है परंतु प्रभु ज्ञानदाता होने के कारण गुरु उन माता से भी सौ गुणे अधिक पूज्य है धर्मराज बोले तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो वह सब तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ अब जो तुम भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहती हो वह भी मेरे उस पहले दिए हुए वर के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती है कल्याणी तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती हो सो यह बड़ा ही विलक्षण है इसके पूछने कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को उतारने वाले हैं परंतु है यह बहुत कठिन सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ हैं। मृत्युंजय भगवान शंकर आदि अपने पांच मुखों से कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकते ब्रह्मा जी चारों वेदों तथा अखिल जगत की सृष्टा हैं। चार मुखों से उनकी परम शोभा होती है भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं परंतु ये दोनों प्रधान देव भी भगवती के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं है स्वामी कार्तिकेय अपने छह मुखों से वर्णन करते रहें तो भी अंत नहीं पा सकते महाभाग गणेश जी को योग्रों के गुरु का गुरु कहा जाता है किंतु भगवती के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व चार वेद हैं ये वेद तथा इनके परिचय विद्वान भी भगवती जगदम्बा के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं देवी की महिमा वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़ के समान होकर असमर्थता प्रकट करने लगती है सनक सनंदन सनातन कपिल तथा सूर्य ये तथा श्री ब्रह्मा जी के अन्यान्य अन्यन्याग्य पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके तब फिर अन्य व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है श्रीदेवी के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मनिन्द्र तथा योगिंद्र भी नहीं कर सकते उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ ब्रह्मा विष्णु और शिव प्रवृत्ति देवता भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे देवी भक्तों के लिए जितने सुगम हैं, उतने ही भक्ति हीन जनों के लिए दुर्लभ भी हैं भगवती का गुणानुवाद परम पवित्र है कुछ लोग किसी अंश को जानते हैं परम ब्रह्म ज्ञानी बड़ा ब्रह्मा कुछ अतिरिक्त ही अंश से परिचित हैं ज्ञानियों के गुरु गणेश जी को कुछ और ही ढंग से भगवती का गुण ज्ञात है सबसे विलक्षण गुण सर्वज्ञानी भगवान शंकर की जानते हैं क्योंकि पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें इनका ज्ञान प्राप्त हो चुका है